कैसे काम बना आसान पांचवा भाग घर के लिए अभ्यास बेरिंग. पिछले प्रयोग की तरह किताबों का ढेर बनाओ सात आठ कंचे बिखराकर ढेर को उनके ऊपर रखो और उसे अलग अलग दिशाओं में ठेलने की कोशिश करो ढेर को इस तरह ठेलने में और पेंसिलो के ऊपर रखकर में तुम्हें जो मुख्य अंतर महसूस हुआ उसे अपने शब्दों में लिखो डालडा के डिब्बे के ढक्कन जैसे दो ढक्कन लो एक ढक्कन को जमीन पर रखकर उसकी परिधि के अंदर कंचे जमा दो अब दूसरे ढक्कन के उलट कर कंचो के ऊपर रख दो इस व्यवस्था के ऊपर एक ईंट रखकर उसे घुमाओ। इसके बाद उसी ईंट को सीधे ज़मीन पर रखकर घुमाने की कोशिश करो क्या कुछ अंतर महसूस हुआ जब तुमने ईंट को सीधे जमीन पर रखकर घुमाया तो तुम्हें कंचों वाली व्यवस्था की तुलना में अधिक बल लगाना पड़ा होगा यह इसलिए होता है क्योंकि जब ईट जमीन पर घूमती है तो इन दोनों के बीच रगड़ होती है किन्हीं भी दो सतहों के बीच इस तरह होने वाली रगड़ को घर्षण कहते हैं जब कंचों वाली व्यवस्था के ऊपर रखकर ईट घुमाई जाती है तो दोनों ढक्कनों के बीच का घर्षण घूमते हुए कंचों के कारण बहुत कम हो जाता है इसलिए इन ढकनों पर रखी हुई आसानी से घूम जाती है किसी साइकिल मरम्मत की दुकान से एक लाओ। क्या उसे देखकर तुम बता सकते हो कि एक्सर और पहिए के बीच छरे क्यों लगे रहते है एक घिरनी से दूसरी घिरनी चलाना हवा या पानी की शक्ति से जब पवन चक्की या पंच के पंख घूमते हैं तो इस गति का उपयोग किसी और मशीन को चलाने में कैसे किया जाता है आओ यह समझने के लिए कुछ सरल प्रयोग करें। घिर को दो पिनों की सहायता से एक मैचिस में लगाओ। दोनों घिरनियों पर एक रबर का छल्ला छावो जान रहे कि दोनों घिनियों के बीच की दूरी रबर के छिलने से अधिक होनी चाहिए यह छल्ला पट्टे का काम करता है अब एक घिनी को घुमावो क्या होता है क्या दोनों घिणियों एक ही दिशा में घूमती हैं? क्या दोनों घिनियों का एक ही रफ्तार से घूमती हैं?